मन शमन मुकुर सुयरपुरमल ज्योदाक प्रकार चंद्र ही हनुमा दुआ एक सौ ग्यारह के बाद झूठ सत्य जाने जाए बिनु जाने।, बिन जाने।, बिन जाने।, जाने जग जिम भुजंग आगे जथा सपन भ्रम जाई बंदौ बाल रूप सुईराू सब सिद्ध सुलभ जपत जिसनामू जिस मंगल भवनय मंगलहारी मंगल बहु सुदरथ यजिर बिहारी प्रणाम प्रणाम सुधा उचारी हरिप्रणाम रामहित्रकुरी नरसिशुधा उचारी धन्य धन्य कुमारी धन्य धन्य कुमारी तो समान नहीं को उपकारी तो समान नहीं कूपक पूछ हूं रघुपति कथा प्रसंगा रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा तुम रघुवीर चरण अनुरागी प्रश्न जगत इतलागीम कृपा ते पार्वती सपनिहूँ तब मन मही शोक मोह हे ब्रह्मा मम विचार कछुना की पवन की बोलो की कल देख रहे थे कि पार्वती जी के प्रश्न करने पर भगवान शंकर जी ने अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव किया और भगवान की कथा उनको स्मरण आ गई अपने हृदय में भगवान का उन्होंने ध्यान किया वो परमात्मा जो आनंद स्वरूप है सच्चिदान स्वरूप है उसका ध्यान किया भगवान राम का सगुण रूप का ध्यान किया और फिर कथा कहना शुरू किया तो दोहे से ये मालूम होता था कि रघुपत चरित तब हर्षित वर्ण दिन भगवान शंकर जी ने भगवान का चित्व कहना प्रारंभ कर दिया लेकिन यहाँ देखते हैं कि अभी वो ध्यान में जो कुछ देख रहे हैं अपने हृदय में जो कुछ अपने समझ रहे हैं उसका पहले वर्णन करते हैं अभी बोल नहीं रहे भगवान शंकर जैसे ये कहते हैं झूठो सत्यवाहि जाहि विजाने तो ये बात अभी पार्वती से कह नहीं रहे अपने मन में वो विचार करते हैं कि देखो ये समस्त नाम रूपात्मक जगत मिथ्या होते हुए भी सत्य के समान जान पड़ता है जिम भुजंग बिन पहचाने पहचाने जैसे रस्सी को बिना हुए सर्वप्रतीत होता है। अंधेरे में अगर वो रस्सी को देखा तो सर्प जैसे लगने लगी तो उसे सर्प ही मान लिया तो जब तक रस्सी नहीं दिखाई देती तब तक वो सर्व प्रतीत होता है और जहाँ रस्सी देख ली तो उसकी प्रतीति भ्रांति मिट जाती है अब ये मिथ्यात्व का सिद्धांत जगत का नाम रूपात्मक होना उसका मिथ्यात्व का सिद्धांत जैसे अद्वैत वेदांत में स्वीकृत है उसी प्रकार से तुलसीदास भी उसका वर्णन करते हैं लेकिन तुलसीदास समन्वयवादी है थोड़ा समन्वयवादी के मैंने वो और सिद्धांत जो है जैसे विशिष्टाद्वैतवाद है उन सब सिद्धांतों को भी साथ लेकर के चलते हैं इसलिए शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं जिससे कि वह सभी का भाव उसमें सम्मिलित हो जाए उपनिषदों के ऋषियों का भी यही प्रक्रिया है वे भी जब इस अध्यात्म का निरूपण करते हैं तो उनके उनके वचनों में अद्वैतवाद भी मिल जाता है विशिष्टाद्वैतवाद भी मिल जाता है शुद्धाद्वैतवाद भी मिल जाता है ये सब उनके बीच में मिल जाता है लेकिन आचार्यों ने बाद में चल करके उसकी स्कैनिंग की अलग अलग छान छान करके ये अद्वैतवाद का विचार है विशिष्टाद्वैतवाद का ये विचार है इस प्रकार से अलग अलग करके उसमें से निकाला तो तुलसीदास जी के भी सिद्धांत में इसी प्रकार से विशिष्टाद्वैतवादाद ये भी मिल जाते हैं लेकिन अद्वैतवाद भी उसमें जो विद्यमान है शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि जहाँ अद्वैतवाद सिद्ध हो जाए तो वो सब जितने और भी वाद है वो सब उसी में समा जाते हैं उनका फिर जो है वो अलग से कोई अस्तित्व अद्वैतवाद के अलग विपरीत खड़ा हो करके कोई सिद्धांत फिर नहीं रह जाता वो उसी में समाहित हो जाता है ये इसका मत है तुलसीदास तो जी का मत ये है कि ये सबका सब, सब निरूपण इसी प्रकार से करते हैं कि सभी मतों का उसमें तात्पर्य निकल आ रहा तो ये बात भी एक सामान्य रूप से ध्यान में रखने की है किसकी इसकी अप्रोच किस प्रकार की है शंकराचार्य जी अद्वैतवाद का वर्णन करते हैं लेकिन उसमें समस्त अन्य वादों को उसी के भीतर समेट लेते हैं अप्रधानता अद्वैतवाद की होती है तुलसीदास तो जी भी अद्वैतवादी है लेकिन अद्वैतवाद के साथ अन्य सिद्धांतों को उसके अंतर्गत समेटते नहीं है बल्कि अन्य सिद्धांतों का भी स्वतंत्र रूप से अर्थ निकल सकता है उनके बोलने का तरीका इस प्रकार का शुभ इस प्रकार की है इसलिए जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो अंतर है वो जब बहुत विचार करो हमें सिद्धांतों के ऊपर करो तो वो सब धीरे धीरे करके उनको बात समझ में आती है लेकिन जब विशिष्टाद्वैतवाद इत्यादि सिद्धांत सामने आए तो उन आचार्यों ने उसी सिद्धांत को एकमात्र प्रमुख और सत्य सिद्ध कर दिया उन्होंने कहा विशिष्टाद्वैतवाद ही सही है या शुद्धाद्वैतवाद ही सही है ऐसे करके बोला उन्होंने उसमें अद्वैतवाद आदि को दूसरे सिद्धांतों को न तो अपने उस सिद्धांत के अंतर्गत रख करके उसको सिद्ध कर सके और न उनके साथ समन्वय ही उन्होंने किया अन्य आचार्यों की बात ये तो अपनी अपनी अप्रोच भिन्न भिन्न प्रकार की इस प्रकार से है तो किसकी क्या अब संसार में अनेक प्रकार की बुद्धिया है। हैं बुद्धियों के स्तर हैं भिन्न भिन्न प्रकार के किसी को जगत ही सत्य दिखाई, दिखाई देता है द्वैत ही सत्य दिखाई देता है न उनको विशिष्टाद्वैतवाद समझ में आवे न शुद्धाद्वैतवाद समझ में आवे न द्वैताद्वैतवाद समझ में आवे न द्वैतवाद समझ में आवे जितने सिद्धांत ये हैं वो उनके बुद्धि में आते ही नहीं उनको तो जो दिखाई देता है बस उठती बात मानते हैं तो उनकी तो बात ही क्या कहनी वो तो अपने संसार में जहाँ जिस प्रकार की जिस अपने बुद्धि के स्तर पर जीवन जी रहे हैं तो उनकी तो अलग बात है लेकिन जिनका विकास भी हुआ है उनको शाखा शाखाओं तो उनकी बुद्धि चलने लगती है किसी की बुद्धि इन विभिन्न प्रकार के वादों में से किसी एक बात को स्वीकार कर लेती कहते हाँ अगर कोई बात स्वीकार ही करना तो ये ठीक है अब वो ठीक है कि नहीं ठीक है उसकी बुद्धि में समझ में आ गया एक्सेप्ट कर लिया उसकी बुद्धि ने उससे उसका तालमेल बैठ गया तो वो कहे बस यही ठीक है अरे भाई किसी से विशिष्ट अद्वैतवाद किसी समझ में आ गया उसने कहा यही ठीक है तो फिर इसके माने कहा अद्वैतवाद गलत होगा अद्वैतवाद गलत वो कुछ नहीं हमसे कोई मतलब नहीं उसको इस प्रकार से उस बुद्धियां जो है भी इसी प्रकार से आचार्यों के सिद्धांत के किसी एक शाखा की तरफ चल पड़ती है तो उसी को स्वीकार कर लेती है लेकिन जब देखते हैं बहुत विचार चिंतन किया जाता है तो विद्वानों के बीच में संतों महात्माओं के साधुओं के बीच में उनके बीच में यह तो तुलसीदास जी का मत मान्य है अथवा शंकराचार्य जी का मत मान्य है समन्वय हो तो चाहे तुलसीदास जी की तरह समन्वय हो चाहे शंकराचार्य जी की तरह समन्वय हो लोगों समन्वय होना चाहिए अन्य मतों के प्रति हे भाव या तुच्छ भाव रखना ठीक नहीं है जब तक इस प्रकार का भाव दिखाई देता है तब तक इसके माने कि अभी विचार चिंतन कोई बहुत ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है मध्यम स्थिति में है साधना के काल में है बुद्धि अपने विकास काल में है ये समझ में आता था तो अब यहाँ से थोड़ी सी बातें ये जो हैं रामचरित मानस में ज्ञान की बातें भी हैं मतलब ऐसे कह सकते हैं जिनमें कि अपनी बुद्धि लगा करके समझ करके इनको सबको समझना पड़ता है ये बात क्या है ये सिद्धांत क्या है मान्यताएं किस किस प्रकार की हैं ये सब भी तुलसीदास तो जी जानते हैं जैसे तो को अपना वर्णन भी करते हैं तो तुलसीदास तो जी को या को समझना हो तो ये सिद्धांत भी उनको समझने चाहिए अलग से उनको देखें कि इन सिद्धांतों में क्या क्या अंतर है समझे उन लोगों की बात दूसरी है जो इस प्रकार की चौपाइया आती हैं, या इस प्रकार के वादों का जहाँ प्रसंग आता है और थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर होता है तो आंखें फाड़ फाड़ करके उसको देखते हैं और चकराते हैं कहते हैं जी क्या है जी क्या, क्या है ऐसे करके दौड़ाते हैं उसको देख करके वो तो उनको बुद्धि में नहीं आ रहा है बुद्धि थोड़ी उनकी स्थूल बुद्धि है नहीं समझ में आता है तो उनको तो बात छोड़ो लेकिन जो समझ सकते हो बुद्धि काम करती हो बुद्धि का जिसे संस्कृत में प्रचार कहलाता है कि बुद्धि का कहीं कहीं किसी किसी स्थान में प्रचार है कहीं कहीं बुद्धि नहीं जाती है वहां उस स्थल पर उसको प्रवेश ही नहीं होता उसको उस क्षेत्र का कुछ दिखाई नहीं देता तो, तो अलग बात है लेकिन जहां बुद्धि का यदि प्रचार हो वहां तक बुद्धि जा सके तो फिर इन बातों को इनको समझ थोड़ा थोड़ा सिद्धांतों में अंतर है वो समझे और समझ करके फिर उनमें समन्वय भी स्थापित करने का करें तब हमारी भारतीय संस्कृति का हमारे वैदिक ज्ञान का तब ठीक ठीक उसके हृदय में उदय हो ज्ञान प्रगट हो वो समझ में आवेगा लेकिन उसके पहले जब तक वो नहीं समझ में आता इसके मैंने पहले मार्ग में कहीं न कहीं एक किसी विशेष अवस्था विशेष में है जहां वो अपने आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है यहां जो कुछ भगवान शंकर जी अपने हृदय में विचार कर रहे हैं वो कहते हैं कि देखो एकमात्र सत्य तो परमात्मा ही है जिस परमात्मा को जब तक नहीं जानते तब तक समस्त जगत का नाम रूपात्मक जगत का प्रपंच सत्यवत भाषित होता है ये अद्वैतवाद का मुख्य रूप से अद्वैतवाद का सिद्धांत है सत्यवत भाषित उस सत्य जाही बिन जाने जिस परमात्मा को जाने बिना झूठ झूठ बात जो है मिथ्या वो भी सत्य के समान भाषित होती है झूठो सत्य जाही बिन जाने जिम भुजंग बिन रज पहचाने दृष्टांत से ही समझने के सत्य और मिथ्या का क्या तात्पर्य मान रस्सी के स्थान पर ब्रह्म है और जगत जो है वो सर्प के स्थान पर जगत है तो सर्प तो वहां होता नहीं है लेकिन केवल बुद्धि की कल्पना से ही वो दिखाई देता है जिस समय हमारी बुद्धि कल्पना करती है तो कल्पना से एक सर्प की रचना बुद्धि में कर लेती और मान भी लेती कि ऐसी बुद्ध, ऐसा सर्प है भी तो एक काल्पनिक सर्प को सत्य मान लेती है बुद्धि ऐसा बुद्धि की भी स्वभाव इस प्रकार का भ्रांति बुद्धि में उत्पन्न होती रहती है ऐसे ही देखते हैं व्यवहार का अपने अनुभव में अगर देखें तो जिस समय जागृता अवस्था में हमारी बुद्धि वृत्तियां कार्य कर रही होती हैं तब हमें अंतर्वाही जगत जो है वो उसका अनुभव होता है बुद्धि वृत्तियों में ही जगत की अनुभूति होती है कौन जगत की जो नाम रूपात्मक है जगत प्रपंचात्मक जो जगत है उसका अनुभव मन बुद्धि में उसी समय होता है जब मन बुद्धि की वृत्तियां सक्रिय होती हैं सोते समय स्वप्न काल में भी बुद्धि की वृत्तियाँ जब सक्रिय होती हैं तब नाम रूपात्मक स्वप्न दिखाई देता है जहाँ वृत्तियां शांत हो गई जैसे शुशुप्तावस्था में है मन और बुद्धि की वृत्तियां लय हो जाती है अपने कारणभूत तमस में ये वृत्तियां लीन हो गई जिस समय वृत्तियां लीन हो गई तो उस समय अब क्या जगत दिखाई देता है या स्वप्न दिखाई देता है उस समय उपलब्ध नहीं होता इसके माने यह है रमणम महर्ष ने भी इसी आधार के ऊपर यह बोल दिया इसके माने यह है कि यह जगत जो है वो हो मन बुद्धि के लिए ही है जब जब मन बुद्धि सक्रिय होंगे तब उनके लिए जगत उपलब्ध होगा यदि मन बुद्धि सक्रिय नहीं होंगे समाप्त हो जाते हैं तो जगत नाम की कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होगी होने को जगत हो भी अपने आप में बना रहे तो बना रहे लेकिन वो उसका कहीं कोई उपयोग नहीं कोई उसकी सप्तानुभव में नहीं आती लेकिन एक तत्व तो और भी है जो इन सबका प्रकाशक है जागृत अवस्था की अवस्था में जबकि मन बुद्धि को जगत भाषित होता है उस समय इसको भी प्रकाशित करने वाला जनाने वाला एक चैतन्य विद्यमान है अवस्था में जब बुद्धि स्वप्न को देखती है जगत नहीं दिखाई देता जागृत अवस्था वाला स्वप्न का नाम रूपात्मक स्वप्न ही भाषित होता है उसको भी प्रकाशित करने वाला चैतन्य विद्यमान है शिक्षुक्तावस्था में जब मन बुद्धि अहंकार नहीं होते और उस समय अपना और पराया कुछ भी भाषित नहीं होता उस अवस्था का भी प्रकाशक चैतन्य महाविद्यमान होता इसके माने हैं सत्ताएं दो प्रकार की है एक चैतन्यमयी सत्ता है जो कि तीनों अवस्थाओं में एक समान विद्यमान है स्वयं अपने आप को प्रकाशित करती है और उसके, उसके प्रकाश में जो वस्तु भी आती है उसको भी प्रकाशित करती दूसरी सत्ता इस प्रकार की है जो वृत्यात्मक है मन बुद्धि की वृत्तियों के ऊपर आश्रित है बुद्धि की वृत्तियां होंगी तो वो दिखाई देगा मन वृत्तियां नहीं होंगी तो नहीं उपलब्ध होगा इस प्रकार से ये है इंद्रियों के द्वारा मन बुद्धि के द्वारा जो नाम रूपात्मक जगत दिखाई देता है वो अपने भिन्न प्रकार का है अब दोनों में अंतर है बहुत अंतर एक दूसरे में है अब वो चैतन्य स्वरूप आत्मा या परमात्मा जो नित्य विद्यमान है लेकिन देखते हैं कि इंद्रियां, मन बुद्धि और जगत उनसे भाषित होने वाला जगत नित्य विद्यमान नहीं है न सुषिप्तावस्था में न समाधि व्यवस्था में ऐसे करके देखते हैं तब ये समझ में आता है कि इसकी स्थिति भिन्न प्रकार की है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा उसका लक्षण अलग है नित्य है वो लेकिन ये नित्य नहीं है परमात्मा आत्मा चेतन स्वरूप है और ये है उस चेतना के द्वारा प्रकाशित होने वाले मन बुद्धि जगत प्रकाश है प्रकाशित होने वाले नहीं है <kuh> ये भी अंतर दोनों में दिखाई देता है तो मैंने एक दीपक के समान स्वयं प्रकाशवान है एक घट के समान प्रकाश है जब दीपक उसे प्रकाशित करे तो प्रकाशित हो नहीं तो घट अपने आप से प्रकाशित नहीं होता ऐसे करके जगत घट के समान जगत है दीपक के समान चेतना स्वरूप परमात्मा है तो ये लक्षण जगत के और परमात्मा के एक दूसरे के विपरीत प्रकार के लक्षण है बस इन विपरीत प्रकार के लक्षणों को देख करके ही ये कह सकते हैं कि परमात्मा तो है सत्य है और जगत है मिथ्या लेकिन आचार्यों ने शंकराचार्य ने भी दूसरे दूसरे सिद्धांतों में सब जगह जहाँ अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद है इन सब में शून्यवाद का खंडन सब जगह किया गया है इसके माने जैसे कि बौद्ध दर्शन को अगर हम मानने के वो शून्यवादी है तो उनके अनुसार ये है कि अंतिम वस्तु जो है वो शून्य है अभावात्मक सत्ता विहीन वस्तु है ऐसा कोई सिद्धांत नहीं मानता परमात्मा स्वयं सत्स्वरूप है इस प्रकार से तो स्वीकार है ही लेकिन ये जगत भी बौद्धों के जैसा शून्य है उस शून्य के समान ये जगत भी शून्य नहीं है ये जगत जो वो हो अपनी मूल प्रकृति अव्यक्ति जो प्रकृति है परमात्मा की शक्ति है उससे ये जगत उत्पन्न होता है उसे मिलीन हो जाता है मन बुद्धि भी परमात्मा की एक अंसुरूप शक्ति है उसी से ये सब उत्पन्न होते हैं उसी में लीन हो जाते हैं तो परमात्मा है और परमात्मा की एक माया शक्ति है और वो माया शक्ति के दो रूप हैं अव्याकृत और व्याकृत तो ये इनका इनका प्रसरण होता रहता कभी अव्याकृत में कभी व्याकृत में जैसे जागृता अवस्था में आना शिषिप्त अवस्था में जाना फिर जागृता अवस्था में आना फिर सुषिप्त अवस्था में जाना शिक्षुतावस्था में माने एक कारण भूत में लीन हो जाना जागृता अवस्था में आ जाना के माने फिर उसी कारण से प्रकट हो करके प्रपंचात्मक जगत का विस्तार हो जाना इस प्रकार से सारा जगत भी जितनी भी सृष्टि है वो परमात्मा के अभ्याकृत रूप में माया के अव्याकृत रूप में परमात्मा में स्थित हो जाती है और फिर उसी से सृष्टिकाल में व्याकृत रूप में आ जाती है तो व्याकृत और व्याकृत जो माया है तो वो है तो है ही है अभावात्मक नहीं है नहीं है लेकिन उसका मिथ्यात्व तो क्या है कि वो सदा एक समान नहीं है विकारवान है कभी उपलब्ध है कभी उपलब्ध नहीं है बनने बिटरने वाली है आने जाने वाली है ये उसका मिथ्यात्व तो इस प्रकार से है तो उसी को उसका स्मरण ये सारे सिद्धांत जो हैं, भगवान शंकर ने अपने हृदय में इन सबका स्मरण कर लिया स्मरण करके देख लिया की देखो कि ये परमात्मा है और बाकी सारा जगत जितना प्रपंच की जितनी बातें हम करते हैं ये सब मिथ्या है परिवर्तनशील है आने जाने वाला है और ये सब मिथ्या है और कहते हैं मिथ्या कब तक भाषित होता है जब तक सत्य का ज्ञान न हो तो कहते हैं एक उदाहरण दिखाते हैं इस प्रकार से चाहे तो ऐसे ही समझ लो रस्सी और सर्प में भी ये घटित होता है कि सर्प वो मिथ्या सर्प तब तक सत्य लगता है जब तक रस्सी नहीं देखी रस्सी देख ली तो सर्प बुद्धि समाप्त हो जाती है तो देखो बुद्धियां शंकराचार्य ने शब्दों के इसी प्रकार से प्रयोग किया है एक सर्प बुद्धि एक बुद्धि तो सर्प बुद्धि तो बाध्य है माने उसका बाद हो सकता है लेकिन रज बुद्धि उत्पन्न हो गई तो उसका बाद नहीं हो सकता तो मिथ्या क्या है कि जिस मिथ्या वो है जैसी बुद्धि उसको जो स्वीकार कर रही है उस बुद्धि का जो बाद हो जाए तो उस वस्तु को मिथ्या कहते हैं और जिसका बाध न हो वो मिथ्या नहीं है इस प्रकार से बता दिया जैसे सर्प समझ लिया रस्सी में तो सर्प का जहां प्रकाश देख करके और रस्सी देख ली तो वो हो सर्प बुद्धि का बाद हो गया ऐसे बोलते हैं बाद हो गया कि मैंने बुद्धि ने कहा रे रे वो सर्प नहीं था ये तो रस्सी है इसका नाम है बाद हो गया लेकिन अब सर्प जब देख रस्सी देख ली रस्सी को उठा करके पहचान लिया तो रस्सी का बाध करो तो रस्सी का चाहे प्रकाश में देखो चाहे धैर्य में देखो चाहे हाथ में उठा करके देखो चाहे किसी प्रकार देखो अब रस्सी तो रस्सी उसका बाद बुद्धि में नहीं हो रहा है इसके माने रस्सी शक्ति है इसी प्रकार से देखते हैं कि जगत का स्वप्न का इनका सबका बाध हो जाता है शिक्षिता अवस्था में त्रिया अवस्था में इन सबका बाध हो जाता है तो इसके माने ये मिथ्या है लेकिन जो प्रकाश सबको चारों अवस्थाओं को प्रकाशित करता है हर समय विद्यमान चैतन्य आत्मा है उसका बाद कभी नहीं होता जागृता अवस्था में भी उपलब्ध है शिषिपतावस्था में उपलब्ध है त्रियावस्था में भी समाधि में भी, भी उपलब्ध है हर समय उपलब्ध है उसका बाद ही नहीं हो रहा तो जिसका बाद नहीं हो रहा है कोई अवस्था ऐसी नहीं आती जिसमें कि उसकी उपलब्धि न हो वो कहते हो सत्य है तो इस अर्थ में इसलिए दृष्टान्त दिखा दिया कि जय जाने जग जाये हिराई जागे जपन भ्रम जाए तो ये भी एक दृष्टान्त जैसे दृष्य और स्वर्ग का दृष्टान्त है इसी तरह से सोने और जागने का दृष्टान्त है रात में सोते स्वप्न दिखाई देता है तो स्वप्न के पदार्थ स्वप्न काल में सत्य दिखाई देते हैं जागने पर सदलुप्त हो जाते हैं उन सबका बाध हो जाता है और जागने पर मान भी लेते हैं कि वो सब कुछ नहीं हुआ है ही नहीं इस प्रकार का केवल लग रहा था सपने में लेकिन ऐसा है नहीं इसी प्रकार से जहाँ व्यक्ति ने सत्य स्वरूप परमात्मा को जाना कि नित्य विद्यमान चेतन स्वरूप आत्मा सदा चारों अवस्थाओं में विद्यमान है उसका बाद नहीं होता तो उसकी तुलना में ये बात समझ में आ जाती जगत का तो बाद हो जाता है इसके माना उसी प्रकार जैसे स्वप्न का बाद हो जाए इसी प्रकार से जगत के जितने अनुभव है इनका भी सबका बात हो जाता है तो ये ज्ञान व्यक्ति के बुद्धि में सदा रहे तो व्यक्ति को फिर कोई जीवन में दुख नहीं आता वो सदा आनंद में सदा उसका शांत में जीवन व्यतीत होता है और आगे भी भविष्य भी शरीर छोड़ने के बाद में भी उसका कल्याण ही होता है मंगल ही होता है ये ज्ञान सब प्रकार से मंगल करने वाला है तभी इस ज्ञान को कोई कहेगा जैसा होगा तैसा बना रहे हमें क्या करना है तो हमें ये करना है कि देखो अपने अपने दुख से छूटना है तो इस ज्ञान को समझना पड़ेगा और उसमें अपने चित्त को स्थापित रखना पड़ेगा और अगर चाहते हो कि हम जैसे दुखी हैं तो ठीक है हमें कुछ नहीं करना जैसे अज्ञानी है जैसे दुखी है जैसे परेशान हमें बने रहने दो तुम्हें क्या करना तो ठीक है बने रहो भाई फिर तो तुम मत इसको समझो इस ज्ञान को क्या करना है। दूसरी बात ये हो सकती है इसलिए शास्त्र तो ये लेकर के चलते हैं कि भाई हर कोई व्यक्ति अपने दुख से छुटकारा चाहता है सुख शांति चाहता है जीवन में तो उसको फिर ये ज्ञान समझ चाहिए अब देखो रामचरितमानस में ज्ञान की बात तो पहले पन्ने से जहाँ मंगला चरण थे वहीं से शुरू कर दी थी यन माया बश भर्ती विश्व जो रोज बोलते हैं तो उसमें भी क्या है था? कि वो परमात्मा की माया है जिसके कारण से रस्सी में सर्व के समान ये नाम रूपात्मक जगत भाषित होता है नहीं तो परमात्मा ही सत्य है बात वही से शुरू हो गई थी लेकिन अब उसका हिंदी भाषा में यहां से विस्तार शुरू होता शुरू से लेकर के अंत तक उत्तरकांड तक ये बात बार बार ज्ञान की बात जो है मुख्य बात ये दोहराते रहते हैं जैसे जब कभी समझ में आ जाए तब व्यक्ति समझ में आ जाए जिन उदाहरणों से समझ में आ जाए तैसे समझ में आ जाए इसलिए बार बार उस बात को बोलते रहते हैं तो यहाँ तो एक तो एक तो सत्सवरूप परमात्मा और उसकी माया के द्वारा रचित नाम रूपात्मक जगत जो विकारी जगत विकारी है परमात्मा निर्विकार इतने में दोनों का अंतर समझ ले परमात्मा का लक्षण निर्विकार निर्विकार के माने उसमें षठ विकार जो कहलाते हो कोई नहीं परमात्मा परमात्मा की न उत्पत्ति हो न विनाश हो परमात्मा के में कोई परिवर्तन भी नहीं हो न घटे न बढ़े न स्थल न सूक्ष्म हो न कोई और कोई उसमें कोई इसी प्रकार का परिवर्तन आवे लेकिन जगत में परिवर्तन आते रहते हैं इसके नाम रूप उत्पन्न होते रहते हैं राम रूप नष्ट भी होते रहते हैं कभी उपलब्ध होता है कभी उपलब्ध नहीं होता कभी इसमें विस्तार होता है कभी छिणता आ जाती इस प्रकार से जगत में नाना प्रकार के विकार दिखाई देते हैं तो ये एक निर्विकार है दूसरा सविकार है तो इस प्रकार से इन दोनों का तुलना करके चित्त जो हमारा प्राय संसार में अटका रहता है और इसी को सत्य मान करके इसी में लगे रहते हैं नाना प्रकार के दुख का कारण यही है इसलिए शास्त्र के मत को लेकर के कोशिश ये करनी चाहिए कि सत्य तक हम पहुंच जाए और जब सत्य पहुंच जाए तो जगत अपने आप इसका इसका बात हो जाएगा मिथ्या तो समझ में आने लगेगा लेकिन जब तक कि जगत परमात्मा का सत्य न भाषित हो तब तक ये आवश्यक नहीं है कि इस जगत को मिथ्या ही सत्य ही मानो बिना सत्य माने काम नहीं चलेगा ऐसे नहीं है उस समय ये भी कि शास्त्र का मत तो ठीक ही है उसके ऊपर विश्वास करो भले ही हमें सत्य न दिखाई देता हो और जगत का बाद न हो रहा हो तो भी जगत तो मिथ्या है ही है उस समय भी व्यक्ति को स्वीकार करें अगर स्वीकार नहीं करता उस काल में तो फिर आगे उसका उत्साह नहीं होगा कि वो परमात्मा स्वरूप सत्य को जाने और जानकर के फिर जगत का मिथ्या तो सिद्ध हो इसलिए भगवान की कथा तो शंकर जी बाद में प्रारंभ करते हैं लेकिन अपने हृदय में भाव यही ले आते हैं और उस भाव को वो चाहे कथा अभी तत्काल बोले नहीं लेकिन उनके मूल में मन में भाव यही कि हम जिसका ध्यान करते हैं जिस पर ब्रह्म परमात्मा का वही एकमात्र सत्य है और तो सब प्रपंच मिथ्या ही है सपने के समान ही सब भाषित हो रहा है एक बात तो यह हुई दूसरी बात ये कहते हैं कि अब असगुण निर्गुण की बात भी संक्षेप में आ जाती है जो ऐसा परमात्मा है जो सचस्वरूप परमात्मा है सच्चिदान स्वरूप ब्रह्म है वही ब्रह्म ही भगवान राम है और राम में भी जो बालक रूप भगवान राम है जो हमारे इष्ट है वो भी वही है यानी बालक रूप राम भगवान वही ही है जो पर परमात्मा है जिसके जानने से जगत मिथ्या दिखाई देने लगता है वही भगवान राम बाल रूप में तो यहाँ पे जोई करके सोई कहते हैं कि बंदो बाल रूप सोई राम सोई ब्रह्म भगवान राम जो है वो राम है इसमें इसलिए राम में कोई मानव बुद्धि नहीं रखनी चाहिए एक जीव बुद्धि रखे सारी संसार के जैसे मनुष्य कोई हो या कोई जीव हो इस प्रकार से कोई राम है सो नहीं है राम तो वही ब्रह्म है जो सत्स्वरूप है इसलिए उनको उनका स्मरण करते हैं अब भगवान शंकर जी के बालक रूप भगवान ही इष्ट हैं इसलिए बाल रूप में उनका स्मरण करते हैं पीछे जैसे कहा कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनिमन बाहर की ध्यान में उस समय जब भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं श्री रघुनाथ रूप और तो वहाँ श्री रघुनाथ रूप क्या है बाल रूप ही उनके हृदय में आया वहां पर बाल रूप नहीं बोला यहाँ बाल रूप बोल दिया भगवान राम के लिए भगवान शंकर जी के लिए बाल रूप भगवान राम है वही उनके इष्ट हैं। कालभूषण के भी वही बाल रूप भगवान इष्ट हैं। लोम श्रेष्ठ के भी वही बाल रूप भगवान इष्ट हैं। तो ये देखते हैं कि तुलसीदास जी को भी बाल रूप भगवान इष्ट हैं और उनके जितने ये सब भक्त आते हैं ये इन सबको भी भगवान के बाल रूप ही इष्ट हैं। अब भगवान राम के तो फिर और भी रूप है जनकपुरी में है तो सजे धजे खूब श्रृंगार युक्त भगवान राम है वो भी उनका रूप है अयोध्या में राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं तो भगवान राम जी सीता जी सब भाई उनकी सब सेवा में लगे वो भी उनका एक रूप है बन में जा रहे हैं भगवान राम आगे राम लखन बने पाछे वो भी उनका एक रूप है तो रूप तो भगवान नाना रूपों में सब में सारे जीवन में उन्होंने अपने नाना प्रकार के रूप धारण किए और भक्तों को विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के रूप अपने अपने रूप जिसको कोई पसंद हो आजकल बहुत लोग भगवान राम के बन में जाने वाले रूप को ही पसंद करते हैं बहुत से लोग भगवान राम को राज सिंहासन पे बैठे हुए रूप को पसंद करते हैं उन्हीं का ध्यान पूजन करते हैं लेकिन शंकर जी की बात ये है कि वो बाल रूप भगवान का चिंतन करते हैं अब कहीं बाल रूप क्यों है बाल रूप भगवान राम में कई बातें हैं, जो इनको संतों को भक्तों को प्रिय लगे उसी को वो स्वीकार करते हैं उनको उसके कारण से उनका आकर्षण बालरूप भगवान की तरफ होता है एक तो परमार्थ की दृष्टि से विचार करें तो बाल रूप भगवान में अभी कोई उस प्रकार का आवेश अभी नहीं आया जैसे युद्ध क्षेत्र में धनुष बाण लिए हुए वीर रस का आवेश आ गया हो या जनकपुरी में जैसे श्रृंगार का आवेश आ गया हो जैसे वन में जाते हुए तपस्वी का आवेश आ गया हो तो अब ये जितने भी रूप हैं भगवान राम के तो कहीं राजा का आवेश है कहीं वनवासी का आवेश है कहीं कोई आवेश है ये सब भगवान राम में दिखाई देते हैं लेकिन बाल रूप में कोई इस प्रकार का आवेश नहीं इसलिए शास्त्रों में बाल रूप भगवान को परमहंस रूप बोला गया है तो आप देखते हैं कि जितने भी जैसे सुखदेव हैं, तो वो बाल रूप में ही है उनको परमहंस कहा जाता है इसी प्रकार से सनक सन सनातन चार जो हैं बाल रूप में ही है उनको भी परमहंस कहा जाता है तो ये परमहंस जो बाल्यावस्था जो है परमहंस की सूचक है प्रतीक है तो भगवान राम को समय जब स्मरण करते हैं तो मानो वो परमहंस रूप में है उस समय उनके ऊपर कोई आवेश नहीं इसलिए भगवान शंकर जी कहते हैं बाल रूप राम कहो और चाहे निर्गुण निराकार ब्रह्म कहो दोनों आवेश रहित है दोनों निर्विकार शुद्ध अपने स्वरूप में जैसे स्थित होना चाहिए उसी प्रकार से है दूसरी बात ये भी है कि भगवान अगर कोई भगवान राम को राज सिंहासन पर बैठे भगवान राम की पूजा करे आधा आराधना करे तो भगवान राम प्रसन्न हो जाएंगे तो राजा की तरह से उसका व्यवहार करेंगे बहुत धन संपत्ति भी दे सकते हैं और, और उसको भी कुछ कर सकते हैं लेकिन एक राजा की तरह से व्यवहार करेंगे और रखेंगे थोड़ी देर उसको तत्काल उसके ऊपर जो है वो हो, ध्यान दे ऐसे नहीं है लेकिन बाल रूप में तो बालक की तो बात ये होती है कि बालक तत्काल ध्यान देता और बहुत जल्दी प्रसन्न और जो चाहो उसी प्रकार से उस व्यवहार करने लगे इसलिए बालक सरल रूप है उसका और उससे बालक किसका ध्यान चिंतन और भगवान राम से बालक रूप में संबंध होने में कहीं भक्त को डर नहीं लगता अरे भगवान तो बालक रूप में नहीं तो राम रूप में उसको देखो जब बैठे सिंहासन बैठे हुए हैं तो एक भय का और उसी को इष्ट मानते हैं तो शंकर जी के इष्ट जो है भगवान राम बाल रूप में हैं और सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू और कहते हैं उन्हीं वो भगवान ऐसे हैं जिनका कि नाम जपने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है सिद्धियों को लोग आठ सिद्धियों के रूप में नाना प्रकार की भौतिक उपलब्धियों को सिद्धि मानते हैं लेकिन गीता की तरफ से सिद्धि का ध्यान दे तो तुलसीदास जी सिद्धि उसे भी स्वीकार करते हैं सिद्धि के माने हैं चित्त की शुद्ध होना मन सतोग आ जाए तबोगुण रजोगुण दूर हो जाए मन शांत हो जाए संतुलित हो जाए सूक्ष्म हो जाए निर्मल हो जाए गहन तत्व का अवगाहन करने की सामर्थ्य बुद्धि में आ जाए इसको सिद्धि कहते हैं तो भगवान का नाम जपो, भगवान राम का नाम जपते जपते ऐसी सिद्धि आ जाएगी बुद्धि निर्मल हो जाएगी शुद्ध हो जाएगी ये सब लाभ उसको प्राप्त हो जाएंगे तो कहते हैं भगवान का नाम की महिमा यह है कि उनका नाम जपने से भी हो जाती है तो वही वही तो वही भगवान राम नाम की महिमा हो गई सगुण रूप बाल रूप भगवान राम की महिमा हो गई और ये जब सगुण रूप वो भी निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है सचिदान स्वरूप सत्स्वरूप ब्रह्म है वो भी उसकी भी महिमा हो गई वही तो सबका संबंध भी हो गया तो कहते मंगल भवन अमंगलहारी अभी बाल रूप भगवान राम के कहते हैं कि ये जो हैं मंगल है मंगल रूप हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं और द्रभ से दशरथ है अजीर बिहारी दशरथ अजिर बिहारी के माने दशरथ जी के अजिर बने आंगन में बिहार करने वाले भगवान राम हमारे ऊपर कृपा करे तो माने दशरथ जी के तो आंगन में बिहार करने वाले बाल रूप ही है उसके बाद वनवासी राम थोड़े उनके आंगन में बिहार कर दे इसलिए ये है इसके माने ये की बाल रूप जो है वो जब शंकर जी को याद आया तो याद आया महाराज दशरथ का आंगन उस आंगन में भगवान राम खेल रहे हैं क्रीडा कर रहे हैं जहाँ पर उसका वर्णन विस्तार से तो समय आता है जब कागभूषण जी वहाँ आते हैं अयोध्या में और फिर भगवान की बाल लीलाएं देखते हैं तो भगवान उनको फिर जो अपने खा रहे हैं पुआ वगैरह खा रहे हैं तो उसको कागभूषण को दिखाते हैं तो कागभूषण उसको लेने को दौड़ता है और फिर भगवान राम उसको पकड़ने को दौड़ते हैं ये सब लीलाए उस समय जितनी होती है उनकी वो सब लीलाओं का स्मरण जैसे मान लो भगवान शंकर जी को आता है के मारा दशर के आंगन में खेलने वाले भगवान राम जो है वो हमारे इष्ट देव हैं वही परब्रह्म परमात्मा लेकिन एक और कॉन्ट्रोडिक्शन भी बहुत हो गया कहा वो परब्रह्म परमात्मा अनाद जगत भी नहीं था तब भी सब में व्यापक होकर के सर्वशक्तिमान होकर के विद्यमान है और जिसके के एक अंश में स्थित वाली माया और मिथ्या माया भी इसमें जगत का विस्तार कर देती है वो उसके अधीन रहने वाली ये माया और कहा भगवान राम बाल रूप में दशरथ का आंगन और उसमें भी एक बालक की तरह से खेलने वाले देखो दोनों में कितना अंतर हो गया लेकिन इसके माने ये वो परमात्मा सब कुछ है चाहे सर्वशक्तिमान हो कर सर्वत्र व्यापक हो चाहे एक कण को भी देखो तो भी परमात्मा अपने उसी रूप में विद्यमान है वो सब जगह है और सब काल में है, सब रूपों में वही विद्यमान है तो मंगल भवन भगवान श्री राम जी जो है इस प्रकार से मंगल के भवन है और अमंगल का हरण करें और मंगल भवन के माने उनका स्मरण करते हैं तो सब मंगल ही होता है, सारे अमंगल दूर हो जाते हैं संसार में लोग जो है वो अपनी इच्छित पदार्थ सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं परिवार भी प्राप्त हो गया धन भी हो गया भवन भी हो गया पद भी हो गया सब हो गया लेकिन मंगल नहीं हुआ वो मंगल कैसे हो हुँ? वो अंत में भी रामचरित के अंत में कहते हैं कि देखो जब तक भगवान श्री राम जी की शरण में न जाओ या परमात्मा की शरण में जाओ चाहे भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे शिव हो उनकी जिस जब तक शरण जाओ तब तक जी की जलन न जाए सिद्धांति है कि जब तक परमात्मा की भक्ति हृदय में नहीं आती तो हृदय में जो दुख और जलन बनी रहती है वो मिटती नहीं संसार के किन्नी वस्तुओं से वो जलन मिट नहीं सकती इसलिए इस बात को समझ करके इस तरह ध्यान देना चाहिए भगवान का ज्ञान हो भगवान की भक्ति आवे उनका प्रेम आवे तो जैसे जैसे भगवान का प्रेम भक्ति आएगा तैसे तो तैसे जी की जलन मिटेगी चित्त शांत होगा उसमें सौहार्द आएगा प्रेम का सरसता आएगी उसके हृदय में कर्कशता समाप्त होगी दुख भी दूर होगा झाए झाए काये काये भी दूर होगी लड़ाई झगड़ा भी दूर होंगे अशांति भी दूर होगी तो ये सब इसमें यही मंगल है मंगल तो तब है जब मन शांत हो प्रसन्न रहे तब मंगल है तो इसके लिए तो फिर अध्यात्म विद्या भगवान की कृपा ही चाहिए तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिहारी कर प्रणाम राम हितपुरारी त्रिपुरारी इस, इस इस प्रकार से जब भगवान का स्मरण किया ऐसे भगवान का उन्होंने अपने हृदय में स्मरण किया और उनको प्रणाम किया त्रिपुरारी माने भू शंकर जी त्रिपुरारी माने शंकर जी तीनों पर नाश करने वाले त्रिपुर करके निशाक्षर थे उनका वध करने वाले अथवा तीन अवस्थाएं जागृत स्वुप्त तीन अवस्थाओं से ऊपर उठा करके आत्मभाव में ले जाने वाले भगवान शंकर जी हम उन शंकर जी का स्मरण करते हैं जब त्रिपुर शब्द शंकर जी के लिए प्रयोग करें तब ध्यान रखें कि हम तीनों अवस्थाओं से ऊपर सबका साक्षी दृष्टा जो चतुर्थ अवस्था है वो अवस्था अपना वास्तविक स्वरूप है उसकी तरफ भगवान शंकर जी हमको ले जाना चाहते हैं इसलिए तरफ आ रही है तो हर हर्ष सुधा समाउचारी फिर भगवान शंकर जी ने इस प्रकार से भगवान का वंदना करके प्रसन्न होकर के तब इस प्रकार गिरा उचारी मन ऐसा बोले वाणी इस प्रकार से उनके मुख में निकली। अब आगे जो कुछ बोलते हैं वो शंकर जी बोलते हैं अभी तक बोले नहीं है सब उनके मन की बात है उनके मन ही मन में ये सब बात चलती रही आप कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी ये बोल रहे हैं यहाँ से पार्वती जी को पहले उनको धन्य बोला समर्थन किया तुमने बहुत अच्छा किया भगवान की कथा तुमने पूछी ये तुम्हारा बहुत अच्छा कार्य है धन्य धन्य गिरिराज कुमारी गिरिराज के माने हिमांचल उनकी पुत्री पार्वती तुमने ये बहुत अच्छा किया जो भगवान की कथा पूछी सकल लोक जग पावन ये तुम समान नहीं को उपकारी कि तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं उपकार की बात क्या है अब वो आगे भगवान शंकर जी स्वयं कहते हैं पार्वती जी अपने लिए कथा पूछ रही हैं और अपना ही उपकार चाहती है कि हमारे संशय नष्ट हो हमारे जी की जलन समाप्त हो जो पिछले जन्म की बात जो हुई थी घटना घटी थी उससे गलती हुई थी जो अब भी हमें पश्चाताप होता है उससे छुटकारा हमारा हो इसलिए अपने लिए वो पूछ रही थी लेकिन शंकर जी कहते हैं कि नहीं नहीं ये तुम्हारा सब पूछना जो है वो परोपकार के लिए है परोपकार दूसरों का कल्याण हो इसके माने ये कथा का जो है अनुष्ठान जो होता है चर्चा होती है ये परोपकार के लिए होती है इसमें अगर कहीं बीच बीच में कथा में कहीं शंका उत्पन्न हो और कोई पूछे कि भाई ये बात हमारी समझ में नहीं आई ये ज्ञान की बात किस प्रकार से कैसे है तो उसका उत्तर जब आएगा तो वो तो सुनेगा तो सुनेगा लेकिन अन्य लोगों को भी उसका उत्तर मिलेगा तो उनका भी हित तो होगा तो दूसरे लोगों का इस प्रकार से इस अध्यात्म का चर्चा करने से अपना हित तो होता ही है दूसरे लोगों का भी हित होता है ये इसलिए कहते हैं कि परोपकार की बात तुम्हारी तो ये है प्रश्न जो किया पूछे रघुपत कथा प्रसंगा परोपकार की बात ये है कि तुमने भगवान की कथा प्रसंग को जो पूछा तो सकल लोग जग पावनी गंगा तो ये कथा जो है ये तो समस्त संसार को पवित्र कर देने वाली गंगा के समान है जैसे गंगा जी सब लोगों को पवित्र करने वाली गंगा जी में जो भी स्नान करे उसके पाप दूर हो जाते हैं ऐसे ही जो ये है भगवान की कथा गंगा के समान है और ये भी पवित्र करने वाली जैसे जैसे कथा सुनेगा तो कुछ न कुछ उसके मन का मैल धीरे धीरे करके दूर होता जाएगा लेकिन बस सुनने की बात है सुना ही नहीं उसके मन में कानों से होकर के शब्द मन तक जाए ही नहीं चित्र तक पहुंचे ही नहीं तो, -तो बात दूसरी की भाई उसको कैसे स्नान उसको कैसे उसका मन पवित्र हो कथा के द्वारा लेकिन अगर वहां तक ये कथा पहुँचती है मन बुद्धि तक वो सुन लेता है तो फिर उसका जो है उसमें पवित्रता आएगी जैसे गंगा जैसे गंगा जी तक कोई जाए और वहाँ गंगा जी में देखे कि बड़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ तो पे, पे तो शिकोड़ फुकड़ करके कपड़ा लपेटे हुए बैठे लौटे तो गंगा जी के स्नान का और पाप मोचन का फल उसे नहीं मिलेगा लेकिन अगर कपड़े उतार करे गंगा जी में अवगाहन करे थोड़ा तकलीफ उठावे सर्दी में कूदे उसमें फिर नहा करके बाहर निकले तो पाप दूर होंगे स्वच्छता शरीर को भी प्राप्त होगी ताजगी प्राप्त होगी सब तत्काल देखने में आएगा ऐसी भगवान की कथा जो ये है इस कथा में तो डुबकी लगानी चाहिए जग पावन गंगा कहकर के ये भी तुलना में समानता में एक बात ये भी है जैसे गंगा जी में गहरे में डुबकी लगाई जाती है ऐसे इस कथा में भी डुबकी लगानी चाहिए ऊपरी ऊपरी कथा न सुनता रहे मैंने घटना घटी एक बार एक बात कही अब जैसे आज का प्रसंग है इसमें कोई कथा नहीं केवल बात यह है कि पार्वती जी के पूछे हुए प्रश्न का शंकर जी ने उत्तर देना शुरू किया बस बजटी कथा है ऐसा तो कुछ कथा नहीं तो क्या आज कोई खास कथा नहीं थी क्या शंकर जी ने उत्तर देना शुरू किया मात्र घंटे भर में तो ऐसे लगे कोई खास कथा नहीं तो ऐसा क्यों लगता है जब ऊपरी ऊपरी कथई कथा पर दृष्टि होगी तब लगेगी कोई खास बात नहीं लेकिन उसकी गहराई में जाए तो देखेंगे किसी में सारा ज्ञान सारा अध्यात्म सारे जीवन का परिवर्तन मंगल सब इसी में आ गया तो ये कब है जब जबकि तो उसमें डुबकी लगावे गहराई में जाए तब ये सब देखने में आवेगा ही ऊपर से नहीं आएगा इसलिए सकल लोग जग पावनी गंगा तुम रघुवीर चरण अनुरागी और ये कहा कि भाई तुम तो स्वयं मई तुम्हें भगवान के चरणों में वैसे ही प्रेम है जिसको भगवान के चरणों में प्रेम हो उसको कोई अज्ञान नहीं रह सकता अगर अज्ञान नहीं रह सकता तो कोई शंका नहीं रह सकती अगर शंका नहीं रह सकती तो क्या प्रश्न रह जाएगा प्रश्न भी नहीं रह सकता इसलिए कहते हैं कि देखो कि ने प्रश्न जगत हित लागी कि उन्हें प्रश्न कहा कि तुमने जो प्रश्न किया वो प्रश्न तुम्हारा कोई जो है वो अपना प्रश्न नहीं है तुमने तो जगत के ऊपर उपकार करके ये प्रश्न किया है अब हम वैसे ये भी मान लें कि मान लो पार्वती जी ने मान लो अपने ही प्रश्न किया हो लेकिन उसके बाद में पार्वती जी का वो प्रश्न कितना कल्याणकारी हुआ अब रामचरित्र मानस की रचना हुई अन्य अन्य और भी बहुत सी भगवान की कथाओं की रचना हुई जिसमें शंकर जी पार्वती जी कथा सुनाते हैं और फिर बहुत से लोगों ने उस कथा को पढ़ा सुना सीखा समझा तो जना कितने लोगों का कल्याण हुआ इसी कथा से तो वो जो अब हो रहा है और आगे होता चला जाएगा तो वो सब किसकी कृपा से है वैसे तो को शंकर जी कृपा से उन्होंने ये सब कथा सुना दी तो अन्य लोगों को भी ज्ञात हो गई तो उन्हें ग्रंथ के रूप में लिख दी लेकिन शंकर जी के मुख से भी वो कथा निकालना ये काम तो पार्वती जी ने किया नहीं तो शंकर जी को तो कथा को जानते ही थे अपने मन में धरे हुए थे बस वो बोली नहीं रहे थे लेकिन पार्वती जी कहते कहते फिर भगवान शंकर जी ने कथा सुनाई तो लोक कल्याण हो गया उसी से फिर कथा से तो इसके माना ही ये है कथा के कहने वाले जितने लोक मंगल करने वाले हैं परोपकारी हैं कथा के सुनने वाले भी उतने परोपकारी वो अपना उपकार तो कर ही रहे हैं लोग का भी उपकार कर रहे हैं जब कथा सुनेंगे धीरे धीरे करके कई प्रकार, कर, सुन, प्रकार से कथा के समन करने सुनने वाले व्यक्ति भी परोपकारी कई प्रकार से है ऊपर से देखो तो नहीं लगता है लेकिन बाद में पता लगेगा की जो कथा सुनते है मैंने जिन कोई नगर में बड़ी बड़ी कथाओं होती मैंने बहुत बड़े बड़े कथावाचक आते हैं फिर हजारों हजारों लाखों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं तो इतने लोगों को हजारों लोगों को लाखों लोगों को जो कथा सुनने को मिलती है वो कैसे मिलती है उनमें से कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं मुख्य रूप से तो एक ही व्यक्त होता है फिर एक व्यक्ति दस बीस पचास लोगों को इकट्ठा करता है उनके सबके इकट्ठे करने के बाद फिर उनको कथावाचक को किसी को बुलाया और अपने कथा सुनाई तो हालांकि वो व्यक्ति अपने ही लिए ही कथा सुनना चाहता है इसलिए उनको कथा सुनाने वालों को बुलाया और मुख्य रूप से सोलतावन के भी वही बैठा और तमाम उस कथा के आयोजन में उसने लाखों रुपए भी खर्च किए लेकिन वो निराश नहीं है परोपकार भी उसके साथ में होता है उसके साथ में हजारों लाखों लोग और भी सुनते हैं वो भी कार्य होता ऐसी करके पार्वती जी जब कथा पूछती है तो इनका हित हित तो होता ही होता है लेकिन उसके साथ साथ न जाने कितने और लोगों का भी हित हुआ उसके बाद में शंकर जी की कथा और लोगों ने भी सुनी तो ये कहते हैं तुम रघुवीर चरण अनुरागी कि प्रश्न जगत हित लागी जगत के हित के लिए तुमने ये प्रश्न किया राम कृपाते पार्वती सपने हो तब मन माही मोह संदेव भ्रम मम विचार कछ नाही शंकर जी कहते हैं कि देखो पार्वती भगवान की कृपा से तुम्हारे मन में सपने में भी शोक मोह संदेव भ्रम इत्यादि कुछ नहीं मेरे विचार से तो ऐसे ही है कि तुम्हारे मन में इस प्रकार से कुछ नहीं है याज्ञ बल्क और भरद्वाज तो की भी बात ऐसी है ऐसा नहीं कि भरद्वाज निर्यन थे याग्ञ बल्क जैसे प्रश्न किया भरद्वाज तो जी ने तो याज्ञ बल्क जी समझ गए याज्ञवल्क ने कह भी दिया भरद्वाज तुम्हें ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे मूड हो बिल्कुल अज्ञानी हो ऐसे तुम प्रश्न कर रहे हो लेकिन ऐसा नहीं की तुम अज्ञानी हो बात यह है कि भगवान की कथा पूछना यह अध्यात्म की चर्चा वेदांत की चर्चा करना प्रश्न पूछना ये ज्ञान का लक्षण है अज्ञान का लक्षण है अज्ञानी तो वो है जिसको इस तरफ बिल्कुल रुच नहीं न कथा के संबंध में कुछ जानना चाहता है न जानता है न जानना चाहता न वेदांत के संबंध में कुछ जानता है न उसके संबंध में जानना चाहता है दोनों बात है तब वो महामूढ़ लेकिन अगर नहीं जानता है तो कोई उतनी आपत्ति नहीं जानने की इच्छा तो होनी चाहिए अगर जानने की इच्छा है तो इसके माने भी वो कुछ जानता है तब जानने की इच्छा है बिना कुछ जाने हुए जानने की इच्छा नहीं होती मुंडक उपनिषद में देखते हैं वो कैवल्य उपनिषद में देखते हैं कि एक शिष्य आश्वलायन जब ब्रह्मा जी के पास आता है तब वो उनसे ये कहता है कि भगवन ये ब्रह्म विद्या सब विद्याओं में वरिष्ठ है हा? संतों के महात्माओं के बीच में ज्ञानी व्यक्तियों के बीच में ये विद्या बड़ी ही आदरणीय है हम उसी विद्या को आपके पास प्राप्त करने के लिए आए हैं तो बताओ आसुलायन आश्वाल, को उस विद्या के संबंध में ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है हाँ? तो आप देखेंगे इतना ज्ञान तो है ही है कि अन्य विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या ज्ञान तो है ही है। और सभी लोग उसी विद्या की प्रशंसा कर रहे हैं ये भी ज्ञान उसे हाँ? और कुछ न कुछ रूपरेखा भी उसकी जानता है कि अध्यात्म विद्या क्या है कोई लौकिक विद्या हो है जैसे इतिहास भूगोल होते हो अर्थशास्त्र वगैरह होते हो ऐसी विद्या तो नहीं है ये अध्यात्म विद्या है परमार्थ की विद्या है ये तो इस प्रकार ये बात भी जानते हैं तो जब अध्यात्म विद्या के संबंध में कोई बात जानता उसकी महिमा को जानता है तब उसके मन में जिज्ञासा होती है कि हम इसको और अधिक जाने ऐसी भगवान की कथा को थोड़ा बहुत कोई जानता हो और उसकी महिमा को जानता कथा को जानना एक एक जो है वो हो इतिहास की तरह से जानना बात दूसरी है जब उस कथा की महिमा को समझाई तो लोक कल्याणकारी है हमारे जीवन को भी बदल देने वाली है ऐसे करके जब जिस व्यक्ति को समझ में आएगा तो कहेगा कि तो हमारा भी कल्याण होगा हम भी इस कथा को सुनना चाहते हैं तब तो इतना ज्ञान तो उसको होगी होगा इसलिए कहते हैं कि देखो पार्वती से कहते हैं भगवान शंकर जी कि देखो की देखो भगवान की कृपा से तुमको घोर अज्ञान नहीं ऐसा कि जैसे निरा ज्ञान ज्ञान तुमको हो वो नहीं मानते हैं राम कृपा ते पार्वती भगवान के कृपा पार्वती ये सपने उठा वो मन ये राम कृपा कहाँ से आ गई तो अगर जोड़ना चाहो तो पिछले जन्म की कथा से जोड़ भी सकते हो पार्वती जी सती ने जब भगवान राम के पास गयी सीता का रूप धारण किया भगवान राम ने पहचान लिया तो सती जी को बहुत संकोच लगा और देखा कि सती जी घबरा रही है तो भगवान राम ने फिर अपनी महिमा उनको दिखा दी जो उन्होंने अपनी महिमा भगवान सती को भगवान राम ने दिखा दी वो भगवान राम की कृपा थी उस कृपा के प्रभाव से उनका जो है वो सारा जो है वो हो संदेह समाप्त हो गया उनका जितना भी मोह था दूर हो गया जितना उनका जो है वो संदेह था वो सब दूर हो गया निवारण हो गया वहीं से शंकर जी के कहने से शंकर जी ने भगवान राम की महिमा बहुत सुनाई उससे मोह दूर नहीं हुआ पार्वती जी का लेकिन भगवान राम ने इस प्रकार से अपने स्वू को प्रकट कर दिया तो उनका मोह दूर हो गया लेकिन उसके बाद में भी उनके मन में दुख बना रहा तो वो तो दुख अपनी गलती के कारण बना रहा पश्चाताप के कारण उनको दुख बना रहा है शंकर जी के त्याग के कारण दुख बना रहा लेकिन मोह जो उस समय एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि भगवान राम की कृपा से मोह तो उसी समय दूर हो गया भ्रम तो उसी समय दूर हो गया उनको समझ में आ गया कि ये राम जो है ये ये केवल लौकिक पुरुष जैसे जीव तमाम होते हैं मनुष्य होते हैं ऐसे राम नहीं है अज्ञानी राम नहीं है मनुष्यों की तरह से जीवों की तरह से ये ज्ञानवान है नित्य विद्यमान है और सर्वत्र इनकी सत्ता है ये बात सब उसी समय समझ में आ गई थी तो ये कहते हैं कि तुम्हारे मन में ना कोई मोह है ना कहीं संदेह है ना कहीं भ्रम है ये सब तुम्हारे अंदर नहीं है और भी देखते हैं तो आप देखो जैसे यहां दिखाते हैं शोक पहले बोल दिया शोक व्यक्ति को कब होता है जब मोह हो संदेह हो भ्रम हो तभी उस व्यक्ति को शोक भी होता है शोक जो है इसी कोटि का है कोटि के माने अगर किसी व्यक्ति को इस परमात्मा के संबंध में और जगत के संबंध में अज्ञान हो या भ्रम हो या संदेह हो तो उसको जीवन में दुख भी होगा अगर कोई व्यक्ति दुखी रहता है इसके माने न उसे परमात्मा का ज्ञान है न जगत के स्वरूप का ज्ञान है जीवन की दशा क्या है इस बात का उसे ज्ञान है इसी कारण वो दुखी रहता हो अगर परमात्मा का संदेह नहीं है परमात्मा के को, को जानता है परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है वही अपना स्वरूप है हम कोई शरीर थोड़े हैं, हम कोई दुखी रहने वाले प्राणी थोड़े हैं हम तो आत्मा है परमात्मा है आनंद स्वरूप है ऐसा जानने वाला व्यक्ति को दुख क्यों रहेगा अगर कोई व्यक्ति अपने आप को जीव भी समझ ले तो भी पचास प्रतिशत उस समय दुख दूर हो जाते हैं हा? वो अपने आप को समझने लगा इसके बाद शरीर के मरने के साथ हम मरने वाले नहीं अपने आप को अमर तो जान ही लेता है मृत्यु का भय तो उसी समय समाप्त हो जाता है और भी शरीर से होने वाली जो हानि लाभ है उनका सारा दुख उसका दूर हो जाता है अगर कोई अपने आप को जीव ही न समझे शरीर ही मात्र माने रहे हुँ? तो फिर दुख होते रहते हैं शरीर में रोग लगेगा तो दुखी शरीर के साथ में जितने संबंध उनको देख देख करके दुखी ये भला वो बुरा ये हानि ये नुकसान ये ये उत्तम ये मध्यम ये हो गया वो हो गया अरे किसी किसी लोगों को तो संसार में जब बड़े बड़े हानि लाभ होते हैं तो उनसे दुखी होते हैं किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए थे चोरी हो गए डाका हो गए चले गए दुखी हो गया वो किसी के पास बहुत बड़ा परिवार था वो परिवार जो उसका एक एक करके नष्ट होता गया नष्ट होता गया परिवार के समर्ग एक व्यक्ति को देख कभी कभी घटनाएं ऐसी हो जाती है एक व्यक्ति के दो पुत्र थे उसकी पत्नी भी थी एक पुत्र मरा उसके बाद युवा पुत्र दूसरा पुत्र मर गया उसके बाद पत्नी रह अकेला गया वो अब उस समय बहुत दुखी पागल हो गया वो तो ऐसी घटनाएं जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती है तब तक तो व्यक्ति के जीवन में दुख देख ही जाता है बहुत बार हो जाता फिर तो ये कहोगे कि भाई जिसके साथ ऐसा हो जाएगा तो कौन दुखी नहीं होगा लेकिन कभी कभी तो देखते है लोगों को ऐसे भी की साधारण से घर में रह रहे हैं अपने बस नमक में दाल दाल में नमक कुछ कम हो गया कि कुछ ज्यादा हो गया बस उसी में दुखी हो गए झगड़ा हो गया आया हो गई मारकाट हो गई थाली को रखने में भी खाने के लिए रखी तो घुमा के बजा के अपने सामने की तरफ दाल होनी चाहिए रोटी अपने सामने की तरफ हो गई तो उसी में बिगड़ाहट होगी कि तुम्हें थाली भी रखनी नहीं आती तुम इतने पागल हो तुम इतने मूर्ख हो झगड़ा हो गया ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर जिनको झगड़ा होता लड़ाई होती उनकी अशांति होती है उनको क्या कहा जाए इसके माने ये है कि उनके रंश मातृ विज्ञान नाम की कोई बात है ही नहीं रंच मातृ अध्यात्म नाम की कोई बात है ही नहीं तब इन बातों को लेकर के जो है अशांति होगी दुख नहीं इनमें दुख की क्या बात इसमें अशांत की क्या बात इसमें परेशान होने की क्या बात इन छोटी छोटी बातों वही व्यक्ति जो देहाभिमान रखेगा और उसके कारण से अपने जो है वो सरी भाव रह करके उन्हीं की सब आसक्तियों में फंसा रहेगा उसी के सब सबके सब ये सब समस्याएं दुख नाना प्रकार के आएंगे जहां देव छूटे जीव भाव अपने आप को समझे तो फिर संसार में क्या रहने वाला अपने साथ शरीर के साथ शरीर छूटा कहीं दूसरे जगह गए तो चाहे जै, चाहे जैसा भला परिवार हो चाहे बुरा परिवार हो चाहे बहु संपत्ति हो चाहे थोड़ी सम्पत्ति सब रह गई है कोई काम नहीं आती साथ गए तो अकेले चलेगा बस अब उसमें कौन सी दुख की बात संसार में बनने बिगड़ इसको किस बात को लेकर के अपनी बुद्धि को परेशान किया जाए दुखी हुआ जाए तो जीव भाव की तुलना में ये शारीरिक जीवन ही एक प्रकार से मिथ्या है व्यर्थ का दुख है इसमें अगर जीव भाव सत्य समझ में आ जाए तो देव भाव मिथ्या दिखाई देने लगेगी ऐसी करके जीव भाव से ऊपर उठ करके भाव आ जाए तो जीव भाव मिथ्या दिखाई देने लगेगी जीव भाव में फिर भी एक शरीर छोड़ो दूसरा शरीर धारण करो उस शरीर में फिर सुख दुख भोगो जन्म का दुख जरा का दुख वहां पर भी भोगते फिरो ये जीव के दुख है लेकिन कब तक जीव के दुख हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक, तक जीव के दुख है आत्मज्ञान आ गया जीव के दुख समाप्त जीव ही मिथ्या हो गया जीव के सारे दुख ही मिथ्या हो गए उनका कोई स्थान ही नहीं रह गया तो ये सब क्रम क्रम से इस प्रकार से बल्कि मिथ्यात्व तो का एक प्रकार की श्रृंखला है क्रम जो चलता है मिथ्यात्व मिथ्यात् जैसे बाल्यकाल था अब अवस्था में पचास वर्ष पहले की बातों को स्मरण करो कैसे रहते थे क्या होता था मान लो उस समय किसी बात का बहुत दुख होता था तो आज उस दुख से आपको तो क्या मतलब बाल्यकाल में किसी बात का दुख था मान लो किसी ने आपके कोई चीज छीन ली कलम छीन लिया पेंसिल छीन ली खिलौना छीन लिया उसके कारण से दुख हो गया खूब रोए मान लो समय तो आज उस समय का रोना कैसा लग रहा है एक स्वप्न था खत्म हो गया उस समय का रोना धोना बिकार बिल्कुल आप दिखाई देता है मूर्खता की बात थी उस समय उसका कोई प्रयोजन आज नहीं इसी प्रकार सारे जीवन की थोड़ी कल्पना करने के मतलब अस्सी वर्ष का जीवन है सौ वर्ष का जीवन है इसको छोड़कर के चले गए और शरीर के बाहर हम खड़े हुए हैं और दूसरा शरीर हमें प्राप्त हो रहा तो सारे जीवन में जितनी घटनाएं घटी उस समय जितने सुख दुख हुए हो लाभ हानि कुछ भी हुआ हमारा उनसे क्या प्रयोजन रह गया कितनी वैल्यू उनकी है अब उनका मिथ्या तो नहीं दिखाई देता उस स्थान पर खड़े होकर के देखो सारा जीवन ही मिथ्या उनका सारा कार्य जितना भी लाभ आज जितनी सारी मिथ्या थी रोना धोना सारा मिथ्या था सारी परेशानियां मिथ्या थी इसी प्रकार से क्रम क्रम से देखते चले जाए आगे बढ़ते चले जाए तो आखिर अंततः समस्त दुखों का विनाश उस समय हो जाता जहां आत्मभाव में परमात्मा भाव में आ गए फिर तो किसी प्रकार का कोई दुख हो ही नहीं सकता कोई सिद्ध भी नहीं कर सकता उस अवस्था में किसी को दुख रह जाएगा जब देखा कि वो आत्मा अपना स्वरूप है जो निर्विकार है अकर्ता है अभोक्ता है चेतना स्वरूप है आनंद स्वरूप है हमें उसका ज्ञान न हो लेकिन मान कि मान लो ऐसे ही हमें तो बताओ क्या दुख होगा तुमको बता सकते हो कोई दुख सिद्धि नहीं कर सकते उस अवस्था में कोई दुख होगा ऐसे ये कहते हैं कि देखो यह जो शोक जो है ये दुख ये कब तक है जब तक मोह है संदेह है भ्रम है तब तक है और ये चूंकि संदेह मोह भ्रम तुमको कोई नहीं है इसलिए तुमको शोक भी नहीं है पार्वती जी यही चाहते हैं हमारा मोह दूर हो हमारा ज्ञान दूर हो जिससे कि हमारा भ्रम दूर हो तब तो शंकर जी का सबसे पहला जो वो पार्वती जी जो सबसे पहला प्रश्न है उसी सबसे पहले प्रश्न का सबसे पहला उत्तर भी यही है शंकर जी बोलेंगे तो उत्तर ही तो देंगे कोई अपने मन से कोई बात थोड़ी बोलने लगे पार्वती जी ने सबसे पहले ही जब उनसे प्रश्न करना शुरू किया कि हे भगवान उनको प्राण वंदना इत्यादि करके जब पूछा तब यही कहा कि ऐसी कृपा करो कि हमारा ज्ञान दूर हो तो उसी का उत्तर यहीं से शुरू हो गया अब कोई लिस्ट बना करके रख ले पार्वती जी ने जो जो प्रश्न किए शंकर जी उसी क्रम क्रम से क्रम क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे एक एक प्रश्न का उत्तर समाधान देते हैं शंकर जी सब अगर हम मान लेते हैं पार्वती ने बीस प्रश्न किए शंकर तो जी अपने ध्यान में 200 प्रश्नों की लिस्ट रखे हुए हैं एक एक प्रश्न से ले को लेकर के उसका उसका समाधान बोलते चले जाते हैं नान्या स्पृहार रघुपते हृदय समय सत्यम बदाम जे भगवान अखिलात्मा भक्ति प्रयच रुपुंगव निर्भरा मे काोसहित कं श्रीराम जयराम जय जय राम श्रीराम राम जय जय राम